हरे कृष्णा तो द्वारका यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ये ठाकुर है जहाँ अब हम बैठे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति द्वारका जाता है लेकिन यहाँ आकर भगवान रणछोड़ राय का दर्शन नहीं करता है तो उसकी जो यात्रा है द्वारका की वो क्या है विफल है या असफल है या पूर्ण नहीं है तो भगवान यहाँ अपने एक भक्त का जो मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ आकर निवास करते हैं इस स्थान में और ये जो स्थान है बहुत ही प्राचीन और पुरातन स्थल है महाभारत में इस स्थान का वर्णन आता है हिडिम्बा वन के रूप में इस स्थान का वर्णन आता है और इस स्थान में बहुत सारे ऋषि मुनि सदैव निवास करते थे बड़े बड़े जलाशय हुआ करते थे पशु पक्षी या बड़े पेड़ पौधे आदि भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा स्थान ही माना जाता था जहां सरलता से कृष्ण में व्यक्ति का मन लगता है क्योंकि शास्त्र कहते तीन प्रकार के स्थान होते हैं सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी तो सत्वगुणी स्थान जहां वृक्ष आदि हैं लताएं हैं जंगल का जो स्थान है वो सत्वगुण है शहर आदि है वो स्थान है मदिरालय आदि हैं वो तमोगुणी स्थान है तो ऐसे ही इस स्थान में अनेक ऋषि मुने थे उनमें से एक प्रमुख ऋषि थे जिनका नाम था डंक ऋषि क्या नाम था डि नहीं डंक ऋषि डंक ऋषि के कारण इसको डंकुर कहा जाता था क्या कहा जाता था डंकुर से धीरे धीरे अपभ्रंश होकर इसे डाकोर कहा गया तो ऐसा वो स्थान जहाँ डंक ऋषि ने बहुत अधिक तपस्या के और उन्होंने दोनों की आराधना की शिवजी की आराधना की उन्होंने जिसके कारण शिवजी उनके लिए प्रकट हो जाते हैं तो शिवजी तुरंत प्रकट हो जाते हैं और प्रकट कहते प्रकट होते हुए कहते हैं कि हे डंक ऋषि आप कुछ मांगो मुझसे क्या चाहिए शिवजी का एक गुण है एक नाम है आशुतोष जो तुरंत प्रसन्न होते हैं तो लेकिन ढंकर ऋषि जानते थे कि शिवजी परम भगवान नहीं है वो भगवान के क्या है सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं शिवजी को अलग रूप से सोचकर उनकी आराधना करता है तो शिवजी उससे खुश नहीं होते शिवजी ये जानते कि इसने मुझे जानना चाहिए कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ तो ऐसा डंकर का जो प्रेम की भावना दोनों के लिए थी भगवान के भक्तों के लिए और भगवान के लिए शिवजी के लिए थी और कृष्ण के लिए थी तो शिवजी प्रकट हो जाते और कहते क्या क्या चाहिए क्या चाहिए तो शिवजी ने शिवजी से जब मांगा बोला शिवजी ने तो डंकर ने कहा कि हे हाँ प्रभु आप क्या करो यहाँ निवास करो आ, तो शिवजी भी यहाँ निवास करते हैं इसलिए बाहर जाएंगे इस मेन गेट के सामने ही शिवजी जहां निवास करते थे ये स्थान डंकर ऋषि का कुटिया या आश्रम आदि था जहां वो निवास करते थे तो डंकनाथ के रूप में आज भी हम जाएंगे वहाँ दर्शन करने के लिए शिवजी निवास करते हैं तो ऐसे डंकर ऋषि यहाँ निवास करते करते भगवत भक्ति की उन्होंने और डंकर ऋषि उस समय यहाँ निवास करते थे जब कृष्ण और पांडव ही जगत में थे और जब पांडवों के परीक्षित महाराज ने जन्म लिया जन्म लेकर जब परीक्षित महाराज का उपनयन संस्कार हो रहा था आ, थ्रेड, वाला संस्कार, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भीम को भेजा कि जाओ द्वारका से कृष्ण को लेकर आओ इस संस्कार में भाग लेने के लिए बड़ा उत्सव का आयोजन उन्होंने किया था तो भीम आए थे द्वारका द्वारका जब बुलाने आए कि परीक्षित महाराज का उपनयन संस्कार हम जोर शोर से मना रहे हैं आप चलिए चलिए तो कृष्ण भीम के साथ निकले चलते चलते कृष्ण आ, द्वारका से अभी हम कल जाएंगे द्वारका से आते आते इस स्थान में आए यहाँ आए तो भगवान इतने विनम्र है कि डंक ऋषि को देख के उन्होंने प्रणाम किया डंकर ऋषि जानते थे कि ये साक्षात कौन है परमेश्वर है लेकिन भगवान ये सिखाते हैं कि मेरे भक्तों को कैसे आदर प्रदान करना चाहिए क्योंकि भक्त भक्त का का स्वभाव क्या होता है, दास, भक्तों भक्तों के भक्तों का भक्त बनकर भगवत भक्ति करनी चाहिए तो भगवान भी अपने भक्तों को आदर सम्मान प्रदान करते हैं डषि भी उन्हें सम्मान करते हैं कृष्ण का और डर उसे चाहते है कि हे प्रभु मैं तो सदैव आपको देखना चाहता हूँ अपने निकट देखना चाहता हूँ और मैं मे, मेरी ये इच्छा है कि आप इसी स्थान में आकर हमेशा के लिए रह जाइए तो कृष्ण ने कहा कि मैं द्वारका में 4225 साल रहने के पश्चात मैं इस स्थान में आऊँगा और यहाँ आकर क्या करूँगा परमानंटली निवास करूंगा ऐसे डंकर ऋषि को कृष्ण ने भीम के सामने बताया इधर ही और कृष्णा निकलने वाले थे भीम के साथ। तो भीम ने कहा प्रभु मुझे प्यास लगी है तो डंकर ऋषि ने कहा देखो नदर नजदीक एक छोटा सा स्थान है इतना सा जिसमें पानी होता है वही मैं जल पीता हूँ तो भीम गए उसमें जल किया भीम ने कहा इतना छोटा सा स्थान क्यों ये तो बहुत बड़ा स्थान हो जाना चाहिए बड़ा सरोवर बनना चाहिए क्योंकि इसमें हजारों ऋषि मुनि आ जाए जंगल के पशु आदि आ जाए और वो जल पिए तो लाभान्वित हो सकते हैं तो भीम ने अपनी गदा उठाई गदा उठाकर क्या किया जहाँ छोटा सा जल का स्थान था उस पर जोर से उन्होंने प्रहार किया प्रहार करते ही लगभग पता नहीं पांच एकड़ का इतना विशाल जलाशय बना जिसको गोमती सरोवर कहते हैं क्या कहते हैं गोमती सरोवर क्योंकि द्वारका में गोमती के तट पर निवास करते हैं इसलिए भगवान को यहां आना था इसलिए भीम की सहायता से उन्होंने क्या किया उसी गोमती को यहां सरोवर के रूप में प्रकट कराया तो ऐसे उस गोमती सरोवर इतना विशाल प्रकट हो गया फिर भीम और कृष्ण चले जाते हस्तिनापुर और वहां जाकर परीक्षित महाराज का जो उपनयन संस्कार है उसमें भाग लेते हैं और फिर कालांतर में बहुत साल बीत जाते हैं और द्वारका भगवान अप्रकट होने के बाद द्वारका जल में क्या हो जाती है डूब जाती है भगवान जब अप्रकट हुए थे प्रभास क्षेत्र में तब उन्होंने अर्जुन को कहा था कि मेरे सारे रानियों को लेकर तो मथुरा चले जाना मैं यदुवंश का विनाश करने वाला हूं और जो अंतिम पुरुष थे छोटे से बालक थे उनको भी आप लेके चले जाना तो ये वज्रनाप जब परसों ने चर्चा की थी कि उन्होंने जाकर ब्रज को पुनः बसाया सरोवरों का निर्माण किया विग्रहों की स्थापना की ने जब वापस आए द्वारका तो द्वारका तो पूर्णतः डूब चुके थे कृष्ण की कोई लीला स्थलिया नहीं थी लेकिन एक स्थान था जो अभी हम जा जाते द्वारका दिश का दर्शन करने के लिए वो स्थान भगवान का सुदरमा सभाग्रह था भगवान का घर अलग जगह था और ऑफिस अलग जगह था जो बेट द्वारका है हम जाएंगे वहां भगवान निवास करते थे पेट द्वारका में और वहां से रथ पर बैठकर भगवान जहां आजकल हम द्वारकाधीश का दर्शन करने जाते हैं वो स्थान भगवान का सभा था ऑफिशियल एक्टिविटीज करने के लिए भगवान आते थे वहां बैठते थे और अपना कार्यभार संभालते थे उग्र के साथ बलराम के साथ तो ऐसे उसी स्थान पर वज्रन ने विशाल मंदिर का निर्माण किया तो आज जो हम जाते द्वाराधीश का दर्शन करने वो उनका पांचवा मंदिर है उसके बाद पांच बार वो गिरा फिर से बनाया तो उस स्थान पर वज्रना आपने कृष्ण के विग्रह की स्थापना की और ये भी कहा जाता है कि जो वो विग्रह है वो स्वयं वो विग्रह है कृष्ण के कि वो बनाए नहीं गए तो जब वहाँ भगवान की आराधना हो रही थी तो उस समय यहाँ से गुजरात से इसी स्थान से एक भक्त जाया करते थे थे जिनका नाम था विजयानंद बोडाना, आ? जो भगवान भगवान के कृष्ण लीला में में भी थे ये। भगवान में थे, उस समय भी ये, ये जब युग आए उस समय लेकिन फिर से वही सखा यहाँ जन्म लेते हैं और उनके पिता का नाम होता है कृष्ण प्रिय और माता का नाम होता है सुधा और यहाँ वह जन्म लेकर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका हृदय कृष्ण के लिए सदैव ऐसे आकृष्ट रहता था फिर उन्होंने क्या किया कि मैं हर बार दौर का जाऊंगा यहाँ से तो जैसे ही छह महीने होते थे हाँ द्वारका निकल पड़ते थे पैदल यहाँ से कैसे पहले तुलसी लेते थे तुलसी को उगाते थे तुलसी जब ऐसी बड़ी हो जाते थे तुलसी को अपने सर में रखते थे सुंदर से उसको वस्त्र वगैरह पहना कर अपने सर में रख के यहाँ से पैदल पैदल यात्रा करते हुए कहा पहुंचते थे द्वारका पहुंचते थे आज भी देखो जो स्त्रिया है अलग अलग यात्रा में जाती है तो क्या करती है गाँव में भी तुलसी को अपने साथ ले जाती है हाँ तुलसी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं आकृष्ट रहते हैं तो ये बोड़ा ना भी तुलसी को सर के ऊपर रख के ले जाते थे और इतने साल बीते जब आयु 74, 74 या 75 हो गई पचहत्तर साल की आयु हो गई तब तक हर साल पैदल जाते थे पैदल वापस आते थे और तो जब द्वारकाधीश ने वहां देखा कि ये व्यक्ति है कैसा इतना दृढ़ हाँ निष्ठा मेरे धाम में आने के लिए मेरा दर्शन करने के लिए और वो भी कोई गाड़ी या कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे पैदल जाते थे और पैदल आते थे और इतनी बूढ़ी वृद्धावस्था हो गई थी वहां द्वारकाधीश ने दे देखा कि इतना निष्ठावान व्यक्ति और वास्तव में भगवान जब देखते हमारे निष्ठा को तो भगवान का ह्रदय पिघल जाता है इसलिए भगवान की सेवा में जब हम कोई नियम पकड़ते हैं उसको निष्ठा के साथ गंभीरता के साथ करना चाहिए प्रहुपद का चार नियमों का पालन करो सोलह मालाओं का जप करो जीवन भर कृष्ण आपको क्या करेंगे अपने धाम में खींच कर ले जाएंगे तो हम कलुगा कि जो हमसे ये भी नहीं होता हा? केवल इतना भी हम करें हमें ये नहीं कहा गया कि की तरह तुलसी को सर के ऊपर रख के निकलो हमें अपनी चप्पल जड़ हो जाती है हमारा शरीर हमें भार महसूस होता है बाकी चीजें तो दूर और वो इतना लंबा कार से भी जाते हो तो दस घंटे लगते द्वारा यहाँ से तो लेकिन भगवान ऐसे जब निष्ठा को देखते हैं एक भक्त के तो पिघल जाते हैं ऐसा है उदाहरण आता है जब मैं इस कथा के बारे में सोच रहा था तब तो मुझे सनातन गोस्वामी की याद आई सनातन गोस्वामी शुरुआत से जब ब्रज में थे तो रोज गोवर्धन की क्या करते थे परिक्रमा करते थे बहुत बुढ़े हो गए कृष्ण ने देखा कि अरे इतना वृद्ध हो गया है सनातन फिर भी अपना नहीं रहा है। बिल्कुल हर रोज की परिक्रमा करता है ऐसी तो प्रतिदिन परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है तुम तो मेरे नित्य मुक्त हाँ महान भक्त हो लेकिन भगवान इतने द्रवित हो गए की भगवान ने क्या किया एक शिला उठाई गोवर्धन शिला और उनके सामने रखी जिसके ऊपर वो खड़े हो गए जैसे कृष्ण खड़े हो गए गोवर्धन शिला पिघल जाती है भगवान के चरण कमल उसके ऊपर प्रकट हो जाते हैं और वो सनातन को कहते कि सनातन इसकी चार बार परिक्रमा करो तो तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिलेगा तुम्हें बड़ी कोई परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है तो इसी प्रकार से जो गोडाना है ये भी प्रतिदिन रेगुलर uh, जाते थे द्वारका तो भगवान ने कहा देखो अभी तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है तुम जहां निवास करते द्वार कौन आएगा मैं आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारे स्थान में हमेशा के लिए रहूंगा हाँ तो दो भक्तों का संबंध है यहाँ डंक ऋषि क्योंकि उन्होंने भगवान से क्या मांगा था क्या मांगा था किसको याद है कि रोज भगवान, भगवान को रेगुलर भगवान को मिलने के लिए आ रहे इतने दूर तक वृद्धावस्था हो गई तो भगवान ने कहा अभी तुम्हे आने की आवश्यकता नहीं है अभी मैं तुम्हारे पास स्वयं चल के आऊंगा लेकिन भगवान ने कहा अगली बार आओगे ना मुझे मिलने बैलगाड़ी लेके आना और मुझे मंदिर से उठा के लेके चलना अपने साथ। सोचो द्वारका प्रमुख धामों में से एक है हजारों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं और वो विग्रह वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है ये ये जो बोडाना थे वो बहुत फेमस हो गए थे द्वारका में हर पुजारी हर व्यक्ति उनको जानता था कि मतलब कई बार होता है तो तो तो इतना धन भी नहीं था कि वो बैलगाड़ी लेके जाए लेकिन किसी की कुछ सेवा करके उन्होंने दूसरे की बैलगाड़ी उठाई और बहुत अनुराग के साथ द्वारका के लिए चल पड़े जैसे द्वारका में प्रवेश किया तो वहाँ जो पुजारी गंथ है उन्होंने देखा अरे बोड़ा ना तुम तो सदैव पैदल आते हो आज ये बैलगाड़ी लेकर आए हो उन्होंने कहा द्वारकाधीश को लेकर जाने के लिए आया हो वो डर गए सारे जितने हैं, वो उनको कहते गूगल ब्राह्मण अलग अलग स्थानों में ब्राह्मणों के अलग अलग प्रकार होते हैं तो वहाँ गूगल ब्राह्मण हैं वो डर गए क्योंकि वो जानते थे कि ये साधारण भक्त नहीं है इसके भक्ति में बहुत अत्यधिक सामर्थ्य है भगवान इसके साथ जा सकते उन्होंने कहा कि आज मैं द्वारकाधीश को अपने साथ ले जाऊंगा वास्तव में यात्रा में जाने का उद्देश्य क्या है कि वहां जाकर लस्सी पीऊंगा द्वारका में या गोलगप्पे गप्पे खाऊंगा हमारा तो हमारी गाड़ी यहाँ तक ही है हम जो बद जीव है हम सोचते जयपुर जाएंगे तो ये करेंगे कृष्ण तो दूर ही है द्वारका जाएंगे तो वो करेंगे हाँ लेकिन ये जो महान महान भक्त यात्रा जाते तो किसको लाने के लिए जाते अपने जीवन में कृष्ण को लाने के लिए इसलिए यात्रा का ये परम उद्देश्य है मैं हमेशा द्वारका यात्रा के लिए उनका उदाहरण देता हूँ दो लोग द्वारका यात्रा के लिए गए थे दोपहर युग में एक का नाम था दुर्योधन जी और दूसरे थे अर्जुन जी अभी हमें सोचना चाहिए मैं दुर्योधन हूँ अर्जुन अर्जुन तो जो गए थे द्वारका यात्रा में, उन्होंने किसकी डिमांड की? कृष्ण चाहिए मुझे और दुर्योधन दुर्योधन जो गया, ने कहा मुझे मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना आदि चाहिए हाँ तो वही वह सही है हम द्वारका या यात्राओं में जाते हैं हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है हमें तो अपने गोलगप्पे अपना परचेजिंग अपना ये अपना वो हाँ भगवान कहेंगे तुम तो दूर के वंश के ही हो अ दिल्ली निवासी सी दोनों दिल्ली से ही थे अर्जुन भी दिल्ली से था दुर्योधन भी दिल्ली से था और हम सब भी कहा से हैं दिल्ली दिल्ली हस्तिनापुर इंद्रपद वहां से जा रहे हैं तो इसलिए भगवान तो अर्जुन के साथ चले गए क्योंकि भगवान अर्जुन कैसे भक्त थे भगवान मुझे आपके सेना वेना से कुछ लेना देना नहीं है बस आप चाहिए आप युद्ध करो या ना करो बस आप चाहिए तो फिर गीता का उद्देश्य क्या है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुरा तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर मतिर ममह कृष्ण होंगे और जहाँ ऐसा धनुर्धर अर्जुन होगा वहाँ क्या होगी नीति हैं ऐश्वर्य है, है विजय है सब कुछ है तो उसी प्रकार से यात्रा का उद्देश्य है कृष्ण को अपने जीवन में लेकर वापस आ जाना अभी हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या है कुछ वाव ले हम कि हाँ मैं यात्रा आया हो आए हो मुझे हरि नाम का जप करना है सोलह माला आठ माला दो माला निष्ठा के साथ अगली बार दौड़ का होंगे या आऊंगा तो हाँ कृष्ण साथ जाने चाहिए तो ये व्रत लेना चाहिए कृष्ण को साथ ले जाने का मतलब है कृष्ण का जो तीव्र स्मरण है हमारे जीवन में हाँ उसको अपने साथ ले जाना और कुछ ऐसा व्रत लेना कि जिसके द्वारा हमारा भक्तिमय जीवन अग्रसर या बढ़ बढ़ सकता है कृष्ण की ओर हम नजदीक जा सकते हैं तो बोड़ाना बहुत सरल हृदय के व्यक्ति थे और वास्तव में भक्ति उस व्यक्ति के लिए है जिसका हृदय क्या है सरल है जिसके हृदय में बहुत कपट आदि की भावना है उसके लिए भक्तिमय जीवन अत्यधिक कठिन है उससे कृष्ण बोलना भी बहुत कठिन होगा उसके लिए भगवान का नाम अत्यधिक कठिन लगेगा इसलिए सरल हृदय का होना आवश्यक है तो ऐसे बोड़ाना सरल हृदय के थे जो द्वारका पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने कहा मैं तो अपने साथ द्वारकाधीश को लेने के लिए आया हूं पुजारियों बहुत डर गए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए मंदिर के नट बोल्ट लॉक सब लगा दिया हाँ कंस ने भी ऐसे ही किया था जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था इनको कारागार में डाला था देव की वसुदेव तब भी तो सब कुछ लॉक सिक्योरिटी गार्ड थे लेकिन वसुदेव उनको क्या कर पाए ले गए गोकुल ले गए उसी प्रकार से भगवान ने देखा अरे सब कुछ बंद कर दिया लॉक लगा दिए तो कृष्ण ने सारे दरवाजे खोलकर मध्यरात्रि में बोडाना के पास पहुंच गए बोडाना बैलगाड़ी लेकर मंदिर के आस ही था भगवान जो विग्रह है ये जो विग्रह दर्शन किए मूल द्वारका देश है ये द्वारका से भगवान यहाँ आए थे तो जब भगवान उनके बैलगाड़ी में बैठे ये विग्रह बैठे बैलगाड़ी पर बोडाना को कहा बोडाना तेजी से चलाओ अपनी गाड़ी और पूरे एक रात्रि में दौड़ दौड़ के आए बैलगाड़ी से पूरे रात्रि चला चला के बोडाना उनको प्रैक्टिस नहीं था बैलगाड़ी चलाने का भी थक गए कृष्ण ने कहा अच्छा तुम थक गए हो मैं चलाता हूँ ये विग्रह बैठ गए आगे बैलगाड़ी चला चला के आए हम आप, आ, हम थोड़ा डाकुर से पहले एक गांव है नडिया समथिंग तो वह रात्रि जब आ, हो गई थी काफी तो वहाँ भगवान रुके इनके साथ और सुबह जब उठे भगवान को दातुन करना था नीम का दातुन तो वह एक नीम वृक्ष हैं आज भी है पिछली बार हम गए थे वहाँ तो वहाँ वो एक नीम वृक्ष का एक टहनी को कृष्णा ने छू दिया जैसे छुआ वो जो टहनी है पूरे वृक्ष की वो हमेशा मीठी लगती है वैसे नीम का टेस्ट कैसा है कड़वा है लेकिन आज भी वहाँ भक्त लोग जाते हैं और बिल्कुल बिठा से उसमें तो उसके बाद भगवान फिर यहाँ आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं तो यहाँ जब लाए बोड़ाना उनको लाए तो वहाँ जब पुजारी ने देखा कि भगवान तो वह है नहीं तो फिर सब सारे जो ब्राह्मण हैं, वो तुरंत अपने अपने लेके सब सब यहां आ गए, बहुत क्रोध में थे अपने हाथ में तलवार ली किसी ने, किसी ने लिया, कुछ मतलब लड़ाई करने के लिए आ गए कि बोडानों को अभी छोड़ेंगे नहीं आए और बोले बोडाना हमारे द्वारका दिशा है कहा है डर गया था उन्होंने सोचा कैसे इनके सामने जाओ ये तो इतने मानो आग के समान बरस रहे हैं तो उन्होंने एक मटके में दहे लिया राइस लिया वो लेकर आगे गए उनके साथ किसी ने देखा मटका एक ऐसे मारा तो मटका ऐसे तोड़फोड़ डाल दिया दूसरे ने तलवार उठाई वो ग... और ऐसे मारने गए तो वो बोडाना का सर ही कट गया उस ब्राह्मणों ने बोडाना को मार डाला हाँ जैसे मार डाला बल्कि भगवान ने कहा था बोडाना को कि ये लोग आएंगे तो मुझे ये गोमती सरवर है उसमें नीचे छुपा देना मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता आपसे आपसे मेरा क्या है है बहुत अधिक लगाव है। दूर में नहीं हो सकता उन्होंने कहा कृष्ण ने कहा मुझे उस गोमती टैंक में सरोवर में नीचे डाल दो मैं निवास करूंगा वहां ही और आपसे सेवा देते रहूंगा तो लेकिन इन ब्राह्मणों ने आकर क्या कर दिया उनको मारा तो लेकिन फिर भी वो रहे कि हमें विगरा चाहिए कहाँ है हमारे दौर का देश तो उनकी जो पत्नी थी वो थी यहाँ उनके साथ तो भगवान ने जब कहा था उनको कि मुझे उस सरोवर में डाल दो तो वो ब्राह्मण क्या करने लगे उनको पता चला कि सरोवर में डाला है उनको छुपाया है तो बड़े बड़े बाँस के डंडे लिए और सरोवर के अंदर आए से डालने लगे जैसे डालते थे तो नीचे भगवान का ये विग्रह था उसको टच होता था और उसमें क्या ब्लड निकलने लगा पूरा पानी ऐसे ब्लड ब्लड हो गया आज भी वो स्थान एग्जाम जाएंगे अभी जहां वो डिटीज नीचे थे उस स्थान में अभी पानी के अंदर छोटा सा ब्रिज बना के वहाँ भगवान के चरण कमल रखे हैं आज भी लोग उस लीला को स्मरण करते हुए दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान से रहा नहीं गया भगवान ने उन ब्राह्मणों को कहा कि मैं द्वारका वापस आना नहीं चाहता हूं। आप लोग क्या आप लोग क्या करो ये लेके जाओ आ, मेरे ही वेट का मेरे ही भार का सोना आपको ये दे देगी बोडाना की वाइफ वो आप अपने साथ ले जाना तो जब भगवान के वो विग्रह निकाले गए और फिर तुला यहाँ देखो ना तुला है वो स्थान भी है वहाँ बाहर जहा बोडाना की पत्नी ने आ, गोल्ड दिया था था उन ब्राह्मणों को जब ऐसे रखा रखा एक और और भगवान का रखा, और ये बोडाना की पत्नी उनके पास धन नहीं नेंगू आदि बिल्कुल नहीं था तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे नाक में नथ है ना गोल्ड की है उनके पास उतना ही था इतनी छोटी सी नथ है क्या उसका वेट भगवान इतने विशाल है भगवान ने कहा देखो उसको रख दो तुलसी के साथ रखो किसके साथ तुलसी के साथ थोड़ा सा ऐसे रखा तुलसी के साथ तो वो हाँ इतना भारी हो गया कि कृष्णा ऐसे ऊपर आ गए उसका भार क्योंकि वो प्रेम का भार है सेवा का भार है जिसके द्वारा कृष्ण बंध जाते हैं उस भक्त के प्रेम में तो ऐसे वो थोड़ी सी गोल्ड की नत लेकर वो सारे ब्राह्मण यहाँ से चले गए आए थे द्वारकाधीश को लेने के लिए लेकिन द्वारकाधीश नहीं गए साथ भगवान ने कहा देखो मैं द्वारका वापस नहीं आऊँगा लेकिन मेरे ही सेवारना वाव ऐसे एक है वहाँ द्वारका में मंदिर के पास ही कि उस कुएं में मेरा एक महीने के बाद एक विग्रह मिलेगा आपको आप उसको निकालो और उसकी आराधना करो जिसको प्रतिभु विग्रह कहते हैं इसी विग्रह के समान है तो ये सब लोग गए और सोचने लगे इस कुए में भगवान ने बोला था वो प्रकट होंगे विग्रह के रूप में तो इन इन लोगों को ये वेट नहीं कर पा रहे थे वेट में इंतजार नहीं कर पा रहे थे एक महीने का तो उन्होंने कुछ ही दिनों में उस कुएं में गए और कुएं से विग्रह उनको प्राप्त हुए तो जो द्वारकाधीश अभी वहाँ है कहा द्वारका में जिनका दर्शन करने लोग जाते हैं वो प्रतिभु विग्रह हैं जो कुएं से प्राप्त हुए थे लेकिन जल्दी निकालने के कारण उनकी आँखें भी क्या है अभी क्लियर नहीं है मानो बंद है क्लियर नहीं है आइज वगैरह क्योंकि एक महीने के बाद निकालते तो प्रॉपरली भगवान ने जैसे कहा था उसके अनुसार उनको वो आँखें आदि प्राप्त होती तो उन्हीं विग्रहों को फिर वहाँ जो गुगली ब्राह्मणास है उन्होंने स्थापित किया और उनकी जो सेवा आराधना है वो उन्होंने कंटिन्यूसली शुरू किए और फिर यहाँ भगवान निवास करने लगे और यहाँ सब प्रकार की सेवा स्वीकार करने लगी महाराष्ट्र के एक धनाढ़ व्यक्ति थे उनका नाम भूल गए मैं तांबेकर समथिंग उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और भगवान की सेवा जो है झापुर में कंटिन्यूसली हाँ होती रही तो ऐसा ये सुंदर स्थान है इस इस विग्रह की विशेषता ये भी है कि यह सब कुछ आ, उनके आपके सामने होता है उनका ड्रेसिंग आ, उनका अभिषेक वगैरह लास्ट टाइम हम आए थे तब भी भगवान का ड्रेसिंग आपके सामने निकालते हैं फिर उनको आपके सामने श्रृंगार आदि करते हैं तो ये विशेष विशेष विग्रह है ये वही द्वारकाधीश है जो द्वार दौर्क, द्वारका को छोड़कर अपने दो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए धन और दूसरे बोडाना हाँ विजयनंद बोडाना को आनंद प्रदान करने के लिए स्थान में आते हैं यही भगवान का भक्त वात्सल्य है इस जगत में हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं और अपने जीवन में भी ऐसा व्यक्ति चाहते हैं, जो बहुत अधिक मुझसे प्रेम करें लेकिन हम भूल जाते हैं ये जगत में ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है ये तो केवल इलूजन है हमारे लाइफ में हाँ लेकिन वास्तव में हम थोड़ा भी कृष्ण के लिए प्रेम की भावना दिखाएंगे ना तो हम सोच नहीं सकते कि कृष्ण कितना प्रेम हमें प्रदान करते हैं कितनी योग्यताएं हम में देते हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं हाँ हम सोच नहीं सकते जैसे प्रभुपाद है प्रभुपाद ने जेन्युअनली कृष्ण से प्रेम दिखाया तो सोचो उनके जो कृष्ण के पास छः ऐश्वर्य है उन्होंने प्रभुपाद की सेवा में लगा दिए छः के छ कोई भी ऐश्वर्य देखो चाहे वैराग्य है नॉलेज है या फिर ऐश्वर्य है ब्यूटी है सब किसकी सेवा में नजर आते हैं प्रभुपाद की सेवा में देखो तो इसी प्रकार से ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लाभ उठाए ये यात्राओं का उन स्थान में जब हम जाते हैं उस विशेष विग्रह को प्रार्थना करना चाहिए और उनसे याचना करना चाहिए कि मुझे शक्ति प्रदान करो एका आमार पाए बल नाम नाम संकीर्तने कृपा कृपा करे, बिंदु दिया, देह कृष्ण धने। ठाकुर एक गीत में कहते हैं कि मैं अकेला हूँ मुझमे हरि नाम लेने की शक्ति नहीं है मैं बहुत ही निर्बल हूँ बल नहीं है एका की पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करे हाँ वो वैष्णव को अप्रोच करते कि हे वैष्णो आप मुझे कृपा करो उसी प्रकार से हमें अप्रोच करना चाहिए कि हे कृष्णा आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए मेरा बहुत पागल मन है पागल हृदय है वो आप पे नहीं लगता है आपका नाम लेने का मन नहीं करता आपकी कथाओं को सुनने का मन नहीं करता आपकी सेवा करने का मन नहीं करता यदि आप मुझे सदबुद्धि प्रदान करोगे तो धीरे धीरे हाँ मैं आपकी ओर आ सकता हूँ तो ऐसे स्थान में जब हम जाते हैं और वहाँ गिड़गिड़ाते विग्रह को प्रार्थना करते हैं और जिस जिस स्थान में जाते हैं उस स्थान में उस विग्रह के बारे में सुनना चाहिए और उस विग्रह से संबंधित जो भक्त होते हैं उनके बारे में सुनना चाहिए और जब वापस निकलते हैं जो सुना है वो सब हमें क्या करना चाहिए मनन करना चाहिए जो गाय होती है खाती है घास जल्दी जल्दी और बैठ जाती है और फिर वो क्या करती है जुगाली करती है निकालती है उसी प्रकार से एक भक्त को होना चाहिए उससे हमारा मन और हृदय होता है और कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान होने लगते हैं जो भी हमने सुना है जो भी हमने देखा है मानो आप डाकोर आए हो तो डाकोर आपको आप जब जाते हो शाम को वापस तो जब आपने तकिया पे सर रखोगे तुरंत तो आपको डाकोर में आ जाना चाहिए हाँ मोस्टली आप मोबाइल देख के सोते हैं नहीं आप प्लेज देखते क्या हो रहा है किसने फ़ोन किया क्या मैसेज लेकिन से आप रख दिया सर था कि आप भी तुरंत डाक आना चाहिए कि ओ डाकौर इतने बजे पहुंचे थे इतना ब्यूटीफुल टेंपल है इस प्रकार से सीढ़ियां हैं भगवान ऐसे जिनकी बड़ी बड़ी कमल नयन आँखें हैं उन्होंने आज इतने सुंदर वस्त्र पहने थे स्त्रियों को अंदर जाने का मौका था नज़दीक से दर्शन थे ऐसा और फिर सारी चीजें स्मरण रखनी चाहिए फिर सोचना चाहिए अच्छा यही दौर का देश से आए हैं वो कौन से ऋषि थे कौन से भक्त थे विजयनंद बोडाना कौन थे तो सारी चीजें आप चीजेंगे इतना अधिक आनंद आप कभी डाकुर को अपने जीवन में नहीं भूलेंगे हमेशा भगवान आपको आप अपने हृदय में धारण करेंगे और यही विधि है कल में लेक्चर पढ़ रहा था प्रभुपाल का जिसमे प्रभुपाल कहते हैं सबसे इजीएस्ट वे है कृष्ण का स्मरण करने का कोई अपना बनाओ नहीं <laughs> हम कितने सुंदर सुंदर धारण करते कानों में लेकिन हियरिंग कृष्ण करता हियरिंग को इरिंग बनाएंगे तो हम ब्यूटीफुल लगने लगेंगे हाँ तो इसलिए ये यात्रा का लाभ है भक्तों के संगति में आने का तो ये डाकोर विशेष तली है जहाँ आ, भगवान राजा के समान निवास करते हैं मैं भूल गया एक एक गुजराती में कोई एक गुजराती में हाँ गुजराती में एक लाइन थी जिसमें यहाँ ये लोग कहते हैं मंदिर माँ कौन छे मतलब मंदिर में कौन है तो सब लोग मिल बोलते हैं राजा रन छोड़ राय छे बोलिए मैं बोलूँगा हम प्रैक्टिस करते हैं मैं बोलूंगा मंदिर में कौन छे गुजराती में आपको बोलना है राजा रणछोड़ राय छे याद रहेगा या ठीक है मंदिर माँ कौन छे से तो आप ये याद रखिए हाँ मंदिर मां कौन छे राजा रणछोड़ राय छे।, तो छे? छे तो ये रणछोड़ राय है अभी हिस्टोरिकल हो गया पौराणिक पौराणिक डिस्क्रिप्शन क्या है कि भगवान हम वहाँ गोरका में भी चर्चा करेंगे भगवान मथुरा से जब कालेवन यवन हाँ काल यवन आ एक ये था एक राजा था असुर था जो कालेवन मथुरा पर आक्रमण करता है तो भगवान मथुरा को छोड़कर भागते हैं हाँ वो एक बार भागते हैं फिर दूसरी बार भगवान भागते हैं लगभग 18 बार जरासंध को 17 बार उनको पराजित करते हैं लेकिन 18वें बार भगवान क्या करते हैं सोचते हैं कब तक इसको हराऊंगा हाँ तो रन छोड़कर भागते हैं और इस तरफ आते हैं तो इस प्रकार से भगवान वो बहुत विशाल लीला है कभी सुनाएंगे तो भगवान को तब नाम क्या पड़ा रण छोड़ क्योंकि जरासंत के भय से भगवान रणांगन से कृष्णा और बलराम भाग गए थे भाग भाग चुके थे तो ये जरासंत को लगा कि ये मुझसे डर गए हैं बल्कि उसके पीछे कारण क्या था क्योंकि जरासंत ने जब अभी अठारहवीं बार जब आक्रमण किया तो उन्होंने उन ब्राह्मणों को उसके देश में जो ब्राह्मण थे मगध में उनको कहा इस बार कृष्ण को नहीं हराऊंगा हराने पाया तो आपको मार डालूंगा सारे ब्राह्मणों को पकड़ के रखा था उन्होंने तो कृष्ण ने जाना कि मैं हरूंगा नहीं तो वहाँ मेरे ब्राह्मण भक्त मर जाएंगे इसलिए भगवान यार रणांगन से भागते हैं भगवान ने सोचा मेरा नाम बदनाम हो गया तो चलेगा अ नहीं हम बदनामी से डरते हैं भगवान रणांगन से भागे लेकिन उनका नाम रन छोड़ हो गया हाँ इसलिए वही जो विग्रह है रणछोड़ वो यहाँ विराजमान है उसी नाम को उस लीला के कारण भगवान ने धारण किया है और वो डाकुर में निवास करते हैं इसलिए यहाँ रणछोड़ राय उनको कहते हैं राय मतलब स्वामी हाँ ऐसे रणछोड़ राय है कृष्णा जो विशेष विग्रह है आप उनका दर्शन कर चुके हैं या पुनः करना है तो कर सकते हैं तो इसके बाद क्या है? जा जा है। जा दर्शन यहाँ का प्रसाद ले जाना भूलिए मत। बहुत सुंदर सुंदर भोग जो भी इधर साइड में है ना छोटे छोटे स्टॉल वो महाप्रसाद है सारा भगवान को बड़े सुंदर सुंदर महाप्रसाद या भोग लगते हैं वो आप जो भी हैं ले सकते हैं और दूसरा अब वो घर ले जाना है तो इधर साइड में ड्राई प्रसाद मिलता है पैकेट में वो भी आप ले जा सकते हैं तो ये विशेष स्थान है हम बाहर जाएंगे बाहर जाकर उस तालाब के वहाँ डंका नाथ महादेव को थोड़ा प्रणाम करेंगे क्योंकि वो कृष्ण के महान भक्त है और उस स्थान में जाएँगे जहाँ जल के नीचे हाँ भगवान थे वहाँ उनके छोटे से चरण कमल हैं वहां बहुत भीड़ होगी जल्दी जाकर जल्दी रिक्शा पकड़कर हम वापस निकलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम राजा रण छोड़ राय के श्रील प्रभुपाद के विजानंद गोड़ाना के निदाय गौर प्रेमानंदे साफी